अमृतवाणी यशार धर्मोपदेष्टा कौन भाग दो एक कहीं मिठाई के कण पड़े हो तो चीटियां वहां अपने आप आ जुटती हैं तुम स्वयं मिश्री बनने का प्रयत्न करो अर्थात भगवत बोध का माधुर्य प्राप्त करने की चेष्टा करो फिर तुम्हारे निकट भक्तगण चीटियों की तरह आप ही चले आएंगे अगर तुम ईश्वरीय आनंद यदि तुम ईश्वरीय आदेश बिना पाए प्रचार करने लगे तो तुम्हारे प्रचार में प्रेरणा शक्ति नहीं होगी उसे कोई नहीं सुनेगा भक्ति ज्ञान या अन्य किसी भी साधन के द्वारा पहले ईश्वर लाभ कर लेना चाहिए फिर यदि ईश्वर का आदेश मिले तो चाहे जितना प्रचार किया जा सकता है इससे ईश्वरीय शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होती है और तभी ठीक ठीक प्रचार कार्य हो सकता है एक सौ तिरासी जब आग जलती है तो न जाने कहां से पतिंगे आकर उसमें गिरते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने लगते हैं आग कभी पतिंगों को बुलाने नहीं जाती सिद्ध पुरुषों का प्रचार भी इसी तरह का होता है वे किसी को बुलाने नहीं जाते फिर भी न जाने कहाँ से सैकड़ों हजारों लोग उनके निकट उपदेश ग्रहण करने अपने आप आने लगते हैं एक सौ चौरासी प्रश्न यथार्थ प्रचार कैसे होता है उत्तर लोगों को भजन में लगाने की कोशिश न कर यदि कोई स्वयं ही ईश्वर को भजता रहे तो उसी से काफ़ी प्रचार होता है जो स्वयं इस जन्म मरण के फेरे से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करता है वही ठीक ठीक प्रचारक है जो स्वयं मुक्त होता है उसके निकट शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक होकर दूर दूर से सैकड़ों लोग आने लगते हैं गुलाब के खिलने पर भौरे अपने आप आज उठते हैं एक जब किसी बड़े व्यापारी के आढ़त में अनाज तोला जाता है तो तोलने वाला बिना रुके तोलता ही जाता है और एक व्यक्ति उसके आगे अनाज की ढेरी सतत ढकेलता जाता है ताकि कहीं कम ना पड़े परंतु छोटी दुकान का अनाज देखते ही देखते ख़त्म हो जाता है इसी प्रकार अपने भक्तों को भगवान स्वयं सतत स्फूर्ति देते रहते हैं उनमें नए नए भाव प्रेरित करते रहते हैं इसलिए उनके भावों में कभी कमी नहीं पड़ती किंतु जो केवल किताबी ज्ञान के भरोसे रहते हैं उनके भाव छोटी दुकान के रसद के समान देखते ही देखते खत्म हो जाते हैं 186 सौ गैस बत्ती शहर के विभिन्न भागों में विभिन्न रूप से जलती है परंतु सभी स्थानों में गैस एक ही आधार से आती है इसी प्रकार विभिन्न देशों में विभिन्न समय पर जो विभिन्न जातियों के धर्म प्रचारक प्रकट होकर दीपक की भांति ज्ञानालोक प्रकाशित करते हैं वे सभी एक ही परमेश्वर से आते हैं एक सौ सतासी जब बारिश का पानी छत से बहता हुआ शेर या अन्य किसी प्राणी के मुँह के आकार वाले परनाले से नीचे गिरता है तब ऐसा दिखाई देता है कि मानो पानी उस शेर के मुंह में से आ रहा हो परंतु वास्तव में पानी तो आसमान से आता है इसी तरह साधु संतों के मुख से जो सत्य या ईश्वरी तत्व प्रचारित होते हैं वे वास्तव में उनके स्वयं के नहीं होते वे ईश्वर के ही निकट से आते हैं